यस्मात् अन्यः अस्ति य अस्विवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया सरण त्रीण ज्योतिषी सचते सोडशी स्मात न जाता परो अन्यः अस्ति, जिससे भिन्न और दूसरा कोई समर्थ नहीं हुआ है कोई उत्पन्न नहीं हुआ है कोई खड़ा नहीं हुआ है जिससे बढ़कर के कोई नहीं है और वो कैसा है फिर यह आविवेश भुवनानी विश्वा विश्वानी भुवनानी आविवेश संपूर्ण भुवन में संपूर्ण विश्व में वह प्रविष्ट होया हुआ है अब उसका नाम बता रहे हैं कि वो कौन है सहषोडशी प्रजापति वह सोडसी प्रजापति है सोलह कलाओं का उत्पन्न करने वाला और प्रजया सह राणा अपनी उस उत्पन्न प्रजा के साथ रम है विद्यमान है वहां पर और त्रीणी ज्योतिशी सजते इन सोलह कलाओं के अंतर्गत ही ये भी है ज्योतियों को प्रकाशक लोगों को या जीवन के प्रसिद्ध करने वाले आधारभूत लोगों की रचना करता है पहले तो बताया कि ईश्वर सबसे महान है अब दूसरी बात दूसरी बात है कि वो महान क्यों है इस बात को बता रहे हैं इसमें मुख्य मंत्र में है यह कोई भी जो वस्तु होती है अपनी श्रेष्ठ गुणों के कारण महान होती है महान तक मतलब होता है उसके अंदर जो सुख की मात्रा है सुख की मात्रा होने या देने ये बढ़पन का मुख्य कारण है लोक में भी यही नियम होता है लागू और अध्यात्म में भी सभी जगह यही होगा है होना। होना, होना, होना होना पहले होगा तभी तो देना होगा ना नहीं पहली चीज देने से पहले होना है ना देना जो होगा होने के अधीन है होना देने के अधीन नहीं है देना बिना होए नहीं होगा लेकिन होना बिना दिए होता है पदार्थों में पहले तुलना करके देखिए देकर के होते हुए भी नहीं देता है ये तो उसका दाता का दोष है ना वो तो दाता का एक अलग दोष होगा होते हुए नहीं दे रहा है लेकिन वस्तु जो है उसका दोष नहीं पर एक करी का है ना वो ये तो वही बात आई न की देने वाला दाता तो करता होता है ना यहाँ तुलना किसकी की जा रही है पहले गुणों की जा रही वस्तु की यानी जो दे वस्तु है उसकी की जा रही है तो वस्तु तो जब होगी तभी तो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी ना देने वाला तो अलग हुआ जिसके पास है रखता हुआ वो देता है कि नहीं देता है तो उसका दोष है होने का दोष थोड़े हो जाएगा किसी के पास धन संपत्ति है बहुत अधिक है तो दूर उसको दरिद्र तो नहीं कर सकते है ना भले नहीं देता है उसको कंजूस कहेंगे दरिद्र तो नहीं कहेंगे ना तो धन का दोष तो नहीं हुआ ना उसमें न देने का दोष वो पृथक है उससे तो इसलिए पहले यहां गुणवत्ता की है कि जिसके अंदर सुख अधिक है यानी बड़ा छोटा का आधार क्या बनता है सारा कुछ जो व्यक्ति धन बहुत अधिक रखता है विद्या बहुत अधिक रखता है बल बहुत अधिक रखता है लेकिन सामने के पास धन नहीं बल नहीं विद्या नहीं है पर उससे अधिक सुखी है वो निर्भय है संतुष्ट है तो धन वाला बल वाला विद्या वाला डरेगा कि नहीं डरेगा एक विद्वान व्यक्ति है बहुत अधिक उसके पास प्रमाण पत्र है उपाधिया है लेकिन किसी मंत्र का श्लोक का या वाक्य का अर्थ नहीं करना जानता है वो और दूसरा जानता है पढ़ा थोड़ा सा है लेकिन उतने बाकी का अर्थ वो जानता है या एक शब्द का अर्थ कहीं कहीं है विद्वान व्यक्ति होते हैं न किसी किसी सभी शब्दों को तो नहीं जानता है हर कोई मान लो बहुत बड़ा विद्वान है किसी शब्द का अर्थ नहीं जानता है और एक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं उस शब्द का अर्थ वो जानता है अब उसी शब्द का उच्चारण होना है वहां पर अब क्या होगा वो डरेगा नहीं डरेगा विद्वानों से डर जाएगा ना भले कितना ही विद्वान है ऐसे ये है यहां पर भी जो होता है लोक में भी विद्या है बल है चातुरी है सब कुछ है इन सब का प्रयोजन क्या है सब कुछ का उपयोग सुख के लिए किया जाता है विद्या का उपयोग सुख के लिए करते हैं बल का उपयोग सुख के लिए करते हैं धन का उपयोग सुख के लिए करते हैं और वो सुख नहीं हो रहा है उसको दुखी हो रहा है तो धन का थोड़े महत्व देगा वो तो जिस व्यक्ति के पास खूब धन है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है उससे सुख नहीं ले रहा है तो दुखी है तो धन को थोड़े महत्व तो देता है वो एक आदमी बहुत अधिक पढ़ लिख गया विद्वान बहुत हो गया लेकिन उस विद्या का उपयोग नहीं कर पा रहा है वो उस विद्या से सुख नहीं हो रहा है तो नहीं कहता मैंने खाम का पढ़ लिया कुछ भी नहीं है विद्या में रखा वो निंदा नहीं करता विद्या की खूब करता है निंदा यानी कोई महत्व नहीं देता है वो उस वस्तु का अगर उससे प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं हो रहा है तो वस्तु कितनी ही बड़ी है वो नहीं मानता है उसको कि ये कुछ है। तो ऐसे नहीं, तो नहीं महत्व तो देता है लेकिन एक छोटी सी वस्तु है उससे सुख हो रहा है तो उसको बहुत बड़ा मानेगा वो तो मतलब आवश्यकता है तो तो हाँ। तो आपके तो आपको हाँ मैं मानेंगे आप, आप भी भी आपस में जो जो है है, ना जिससे अधिक संतुष्ट दिख रहा है, असंतुष्ट व्यक्ति उससे अपने आप झुकता है अन्याय से बलात् उसको झुकाने का प्रयास तो करता है बाह्य रूप से लेकिन भीतर से झुकता है वो आप अपने आप देख लीजिए ना किसी विद्वान के पास आप आ जाते हैं आपके पास विद्या नहीं है तभी तो डरते हैं ना आप सामने वाला कोई साथी है आपका और आपसे उसको ज्यादा आ रहा है तो भीतर भीतर आप दबते हैं कि नहीं दबते हैं उससे वो कुछ नहीं कह रहा है आपको बोलता ही नहीं है कि अब क्या है नहीं खूब प्रेम से बोलता है अच्छी प्रकार से पढ़ाना भी चाहता है या बताना लेकिन आप नहीं जाएंगे उसके पास बच के रहेंगे जहां तक होगा उसको कह नहीं रहा है लेकिन भीतर भीतर डर लगता है ना ऐसे धनवान व्यक्ति भी होता है जिसका धन अधिक है जिसका कम है उसके सामने वो डरता है प्रभावित हो जाता है उससे कि इसके पास तो अधिक है मैं इसके पास कम दिखाता भले है ज्यादा वो इसी को कहते हैं ना कि वो खामखा दिखा रहा है ही नहीं ऐसा तो वो तो कपट हो गया ना अंदर से वो व्यक्ति तो स्वीकार कर रहा है कि ये मेरे से बड़ा है वो तो क्यों मान रहा है हुआ? इसलिए मान रहे उसको दिख रहा है कि इसके पास ज्यादा सुख है तो यहाँ भी जितनी भी वस्तुए हैं जितनी भी जिसके पास साधन है साधनों से यदि सुख नहीं बढ़ रहा है तो वो निसाधन है एक तरह से इस कारण से हर जगह जो बड़पन या छोटेपन की जो आएगी अंतिम परिभाषा जो पैमाना आएगा ना सुख आएगा एक आदमी ऐसा होता है जिसके पास कोई धन नहीं हो जिसे कहते हैं न फकीर है या जो है उसको बड़ा क्यों मानते हैं एक धनवान व्यक्ति से एक फकीर क्यों बड़ा कहा जाता है सुख होता है उसके पास इसके पास दुख है वो श्लोक क्या आया है दरिद्र से पढ़ते हैं ना रोज सतु भगवती दरिद्रो यस्य कामना विशाला यानी जिसकी कामनाए अधिक से अधिक है वो कम से कम संतुष्ट है ना वो कामनाएं तभी तो है जितनी अधिक कामनाएं होगी उतना कम से कम संतुष्ट होगा वो और दरिद्र में और अमीर व्यक्ति में दरिद्र को बड़ा अमीर को क्यों माना जाता है बड़ा इसलिए कि दरिद्र व्यक्ति जब चाहता है ना खाने मिल जाए नहीं मिलता है बेचारे को और जो धनवान व्यक्ति वो जब चाहेगा खा लेगा तो खाने से उसका सुख हो जाता है न वहां उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है इसकी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती है और नहीं कामना की पूर्ति होने से दुखी रह जाता है तो जो धनवान है समर्थ है बलवान है विद्वान है जो भी व्यक्ति होता है जैसे ही कामनाएं उसकी उठती है उसको पूरा करने में समर्थ हो जाता है वो लेकिन जो साधन होता है साधनहीन है उसकी कामनाएं दोनों की कामनाएं बराबर होती है जो संपन्न है ना उसकी भी कामनाएं और जो विपन्न है कामनाएं दोनों की होती है लेकिन एक की क्या व्यवस्था है वो करके कामना भी पूरी नहीं कर सकता है ही नहीं उसके पास और दूसरा जो है वो कर लेता है पूरी तो पूरी हो जाती है वस्तुतः तो तो उस दृष्टि से उसको बड़ा कहा गया है साधन के लिए नहीं है उसका साध्य पूरा हो रहा है जो विपन्न है वो कर नहीं पाता है साध्य पूरा इस कारण से क्या होता है वो मोटी दृष्टि से भी वो विपन्न रह जाता है लेकिन मूल परिभाषा क्या हुई कामना की पूर्ति मुख्य है इच्छाएं पूर्ण हो रही है जिसकी अधिक से अधिक वो बड़ा है उससे जिसकी इच्छाएं जिसके अधिक से अधिक पूरी होगी वो उससे बड़ा होगा हर समय तो इच्छाएं किस चीज की होती है सुख की होती है तो जिसका जितना सुख बढ़ता जा रहा है वो उतना बड़ा है उसका तो इसलिए सुख बड़ा होगा परिभाषा यही होगी कि सुख होता है उत्तम बड़प्पन का जो हेतु होगा जो जितना अधिक सुखी है वो उतना बड़ा है तो ये बात ईश्वर पे लागू होगी अब ईश्वर के पास जितना सुख है किसी के पास नहीं है तो इस कारण से क्या होगा सबसे बड़ा है वो उससे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है न जाता पर कोई भी उससे उत्पन्न हुआ ही नहीं है बड़ा हो नहीं सकता है जितना सुख उसके पास है किसी के पास नहीं होगा कभी नहीं हो पाएगा इसलिए पहला कारण है कि वो सबसे बड़ा है सुख के कारण अब दूसरी बात होती है ज्ञान का अन्य चीजों का ये क्या करते हैं जो दुख आते हैं इसको रोकने के लिए होते हैं विद्या से हम क्या करते हैं विपत्ति आती, आती है भी जो भी बाधा आती है व्यवहार जब करने लगते हैं तो विरुद्ध स्थितियां हमारे सामने आती है अब जितना हम उसका समाधान कर लेंगे बच जाएंगे उससे नहीं कर पाएंगे फंसेगे वहां पर यहां ज्ञान काम आता है तो जो प्रवृत्ति होती है व्यापार में यानी बाहर हम लगते हैं व्यवहार में जब उतरते हैं तो वहां दोनों तरह की स्थितियां आती है अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए हम व्यवहार आरंभ करते हैं खेती करता है कोई क्यों करता है खाने की चीज चाहिए उसको नहीं तो मरेगा भूखा तो अब वो खेती करने लगता है तो दुनिया भर की समस्या उसके सामने आती है ऐसे कोई व्यक्ति पढ़ क्यों रहा है नहीं पढ़ेगा तो हम सभी लोग किसी क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं सकता बना नहीं सकता हो और नहीं बना सकता कर नहीं सकता तो निषादन रहेगा हो इसीलिए पढ़ा जाता है ज्ञान हो जाता है तो मार्ग खुल जाता है उसका नहीं पढ़ेगा नहीं जान होगा तो दवा रहेगा हर जगह अटका रहेगा वो अटकता है व्यक्ति तो उस अटकाव को हटाने के लिए ज्ञान आवश्यक है तो इसी प्रकार से संसार यदि है या दूसरी वस्तुएं हैं ईश्वर के सामने तो अगर ज्ञान उसमें नहीं होता तो वो भी ऐसे फंसता हम क्यों फंसते हैं हर जगह क्योंकि ज्ञान नहीं हमको होता है उनका अगर हम कहीं नहीं जाते ना दूसरे से पालन नहीं हमारा पड़ता तो जितना है उतने में हम पर्याप्त होते फिर कोई आपत्ति नहीं थी आपत्ति तो तब तो आती है जब दूसरे के साथ संबंध बनता है वहां संतुलन नहीं होता है ना वहां आपत्ति आती है अकले अपने घर में कोई पड़ा रहेगा होगा उसको दुख, बाहर निकलेगा गली में वहां से होता है ना झगड़ा अपने घर में बैठा है कुछ नहीं होगा तो ऐसे अपने स्वरूप में अगर जीवात्मा जितना है उतने में रह जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी इसको सारी आपत्तियां होती जब मिलते हैं प्रकृति से मिलते हैं यहां से शुरू होता है तो उससे मिलने के बाद भी अगर इसका ज्ञान हमको हो जाए तो निकल जाते हैं तो हो जाए। हाँ ठीक ठीक हम प्रकृति को जान लेते हैं तो इससे छूट जाते हैं और नहीं होने से फिर इसमें फंसे रहते हैं तो तो हाँ मतलब जानते नहीं है ना कि, कि जो मिलेगा ना उससे ज्यादा देना पड़ेगा ये नहीं जानते हैं तब तक इससे फंसे रहते हैं ईश्वर के पास ये ज्ञान है इसलिए वो नहीं फंसता तो इतनी बड़ी प्रकृति उसको पसाने के लिए बहुत थी। फिर हमारे शरीर में एक भी फुमसी हो जाता है कहीं भी फोड़ा। तो कितना ही लंबा चौड़ा शरीर है वो प्रभावित होते हैं कि नहीं होते तो इतनी बड़ी प्रकृति भले ही कितना ही महान ईश्वर था कितना ही बड़ा था अगर एक तिनका भी लग जाता है ना जा जो आंख में लग जाए तो कितना परेशान करता है वो तो प्रकृति कोई कम नहीं थी ईश्वर को परेशान करने के लिए लेकिन उसके पास इतना ज्ञान है नहीं होने देता है इसको सुख की मात्रा उसमें इतनी अधिक है कि इसका दुख नहीं उसको प्रभावित करता है रोक लेता है सारा तो पहली बात तो है कि वो रस से पहले ही आनंद से सुख से भरा हुआ है इसलिए उसको दूसरे चीज की अपेक्षा नहीं होती है कमी नहीं होती उसको और दूसरे के पास ऐसा है नहीं इसलिए कोई सामने भी करने वाला नहीं है प्रतिद्वंदी उसका बनेगा ही नहीं कोई इसलिए चिंता नहीं है उसको स्वभाव से है दूसरी बात है प्रकृति से बाधा हो सकती थी जैसे हमको होती है तो हम भी जैसे निकल जाते हैं जान होने से ईश्वर के पास जान है इसका तो इस कारण से क्या होगा अब उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बनेगा कभी भी तो पहले भी नहीं था प्रतिद्वंदी और बाद में भी, भी नहीं बनेगा इसलिए क्या होगा उसका जो ऐश्वर्य है यह बड़पन सदा सुरक्षित रहेगा कोई नहीं होगा उसके बराबर तो इस कारण से क्या है ईश्वर सबसे महान है हेतु पूर्वक है वो ऐसे केवल कथन मात्र नहीं है तो यहां भी कोई बहान बनना चाहेगा तो उसी गुणों से बनेगा जो जो जिसके कारण होते हैं उसके अपनाने से वो चीज बनती है कोई विद्वान बनना चाहेगा तो विद्या से ही बनेगा सदा धनवान बनना चाहेगा तो धन से ही बनेगा बलवान होगा तो बल से ही बनेगा और दूसरे से नहीं बनेगा वो तो ऐसे ही सुख भी सुखी जब होना तो सुख से ही होगा वो करने पड़ेगी उसको तो ये हेतु पूर्वक ईश्वर है केवल कथन मात्र से नहीं है सबसे बड़ा है दूसरी बात है कि वो सभी में प्रविष्ट होया हुआ है कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जहां की वो नहीं है तो हमारी जो क्या होती है दुर्बलता कहा से आती है किसी चीज की हमको उपेक्षा होती है वो हम हमारे पास नहीं रहती है वो हमसे अलग होती है अलग होने के कारण ना चाहते हुए भी हम उसको चाहते हैं, जानना कम से कम चाहते हैं ना जिससे कोई लेना देना नहीं होता है एक बार उसको भी जानना चाहते है कहीं आप देखने जाओ स्थान में तो कूड़ेदान को भी देखते हैं ना वहां पर क्या है यहाँ पर कूड़े से कुछ नहीं लेना देना वहाँ लिखा नहीं होना कि कूड़ादान है तो खोल के देख लेंगे उसको यानी देखने की ऐसी प्रवृत्ति होती है कुछ भी आदमी देखता है खोल के उसको पता नहीं होना कि क्या है ये ये एक स्वाभाविक चीज जैसा होती कि है क्या ये तो पता होने के बाद वो जानते हैं कि फालतू तो चीज है, है तब तो अब नहीं होती प्रवृत्ति उसमें पहले हो जाती है हर चीजों को जानने की होती है तो ये स्थितियां ईश्वर में नहीं है सभी जगह प्राप्त होने के कारण वो सभी चीजों को वैसे ही जान लेता है तो अब क्या होगी अब हमारी जो प्रवृत्ति यहां से उठती है इच्छा हमने कर ली इच्छा करने के बाद अब जितनी वो इच्छाएं जब तक नहीं पूरी हो रही है उतनी देर तक हम खिंचेंगे अब हमारे अंदर जो छोभ की असंतोष की दुर्बलता आदि की जो भावनाएं आती है ना वो यहीं से शुरू होती है सामने वाले व्यक्ति से अभी हमने कुछ मिला ही नहीं है अब हम बिल्कुल चुपचाप ठीक ठाक हैं अब मिलने के बाद क्या होता है उद्विघन भी हो सकते हैं आदमी है, प्रसन्न भी हो जाता है सब कुछ होता है ना तो क्या उस व्यक्ति से कुछ निकल के आ जाता है इसमें मतलब अभी दो व्यक्ति बात कर रहे थे और ठीक ठाक थे मिले नहीं थे अब दोनों मिल गए थोड़ी सी बात हो गई और गर्मा गर्मी हो गई तो क्या कोई आग का गोला उसमें निकल के इसमें आया क्या तो कैसे ये तप गया वो तपन की वस्तु इसके अंदर थी उसी के मन में वो ताप जो है ना वो बाहर से नहीं आया हाँ ताप उसके अंदर ही था उसी को उसने उबार दिया है अपना वाला ही था उसके पास रखा हुआ वही अब जलाने लग गया उसको बाहर से नहीं आया क्योंकि बाहर की वस्तु बाहर में नहीं जाएगी वो ऐसे ही हमारी जो इच्छाएं होती है ना बाहर की वस्तुएं हमको जो आलम्बन जिसको कहते हैं वो आलम्बन हमको प्रभावित नहीं करते हैं उस आलम्बन से हम प्रभावित होते हैं हाँ यानी वो चीज क्या करेगी वो तो जैसे है वैसी है ना वही रहती है वो वो घुसती थोड़े हमारे अंदर है उसको देखने के बाद अब हम इच्छा करते हैं अपनी और इच्छा ये बिल्कुल अपनी है उसकी नहीं होती है सभी, सभी, सभी में लागू होगा यही नियम हाँ हाँ ठंडी वाला तो ये आने जाने की चीज है ये जो मन की होती है ना जान की इस ठंडी से तो हम दूसरी चीज ओढ़नी पड़ेगी ये तो एक प्रत्यक्ष वस्तु है ना आती जाती है इस पर ये नियम लागू नहीं होगा जो आत्मा से संबद्ध है चित्त वाले जितनी चीजें है ना सुख दुख ईर्ष्या द्वेश अहंकार सारे के सारे जहां ये बाहर से निकल के नहीं आते किसी से ये चित में ही होते हैं अपने पास तो आत्मा की जो संत वो त, असंतुष्ट होने की जो है ना दुखी होने की जहां से व्यक्ति बिल्कुल सूख जाता है या दुखी हो जाता है चिड़चिड़ा हो जाता है उसमें कई तरह की जो स्थितियां होती है सारे ये सब आध्यात्मिक दोष होते हैं ये बाहर से नहीं होते बाहर से केवल क्या होता है उस विषय में एक ज्ञान होता है सीधा उल्टा अगर उल्टा ज्ञान हो गया उस विषय से संबंधित तो हम उसी अपने दोषों को क्लेशों को उभार लेते हैं वहां और उभारने के कारण हम ही फंसते हैं फिर उसमें उसी से फिर दुख होने लग जाता है ठीक ज्ञान अगर विषय के बारे में हो गया तो नहीं उभरेंगे वो क्लेश और उल्टा ज्ञान जैसे संकल्प हो गया उसको देख करके उल्टा संकल्प जितना होता जाएगा वो क्लेश बढ़ते जाएंगे उतने ज्ञान अज्ञान केवल होता है बाहर से नहीं आता है कुछ बस वही देखने की चीज होती है कि मैंने कहीं अज्ञान तो नहीं पकड़ लिया आ, आपने एक बार भी अज्ञान पकड़ लिया तो वो फंसा देगा आपने उलझ उल, उल जाएंगे उसमें निकल नहीं सकते इसलिए हर समय विषयों को या आलंबनों को देखने के बाद ये देखना होता है कि मैं गलत संकल्प तो नहीं कर रहा हूं इसको देख करके तन निमित्तम तो अभी अभिमान इसका जो क्लेशों का जो कारण होता है वो अवयभी का अभिमान यानी ये अवयवी वस्तु है जैसे शरीर की कहा कि आकर्षण होता है तो इसमें होता है कि शरीर को हम एक पदार्थ मानते हैं एक है इसको अलग अलग मान के देखे तो नहीं होगा आकर्षण न्याएक। हाँ न्याय का जैसा ही है होते हो हाँ। तो रहेंगे हाँ। हो जाएगा तब उस दिन से कुछ नहीं करेंगे ये लेकिन संग्रह करना पड़ेगा वैसे नहीं होगा क्योंकि कारण ये बैठे हैं अंदर अभी जो कुछ भी लगता है ना सभी के पीछे मिथ्या संकल्प बना हुआ है जितने भी विषय के बारे में है सभी के बारे में हमारा मिथ्या संकल्प अंदर बैठा हुआ है वो संस्कार के रूप में वो जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं जाएगी परेशानी तो ये चीजें क्या होती है ईश्वर के अंदर नहीं होती है कभी भी ये सब कारण है मतलब दुख के कारण ये है जो कि अपनी ओर से दुखी होते हैं कुछ चीजें तो जैसे ठंडी गर्मी है, ये तो बाहर से हमको दुखी करते हैं तो इनका तो निदान है संभव वस्त्रों से हो जाएगा अन्य किसी चीज से होगा लेकिन जो क्लेश का निदान होता है ना वो दूसरा नहीं करेगा इसका निदान केवल अपने हाथ में होता है अपने से ही होगा हर समय ज्ञान से होगा मतलब दूसरे से ज्ञान तो मिलेगा लेकिन करना होगा अपने को तो ईश्वर के अंदर क्या है यह दोष नहीं है तो इसलिए ईश्वर को आगे दुखी होने की स्थितियां नहीं होगी हम सुखी रहते हैं पर सुखी रहते रहते भी दुखी हो जाते हैं वो इसलिए होता है कि जब व्यवहार हमारा निकल चलता है तो दूसरे से संबंध होने के कारण उसका ठीक ज्ञान हो पाता और ठीक जैन ना होने से हम मिथ्या संकल्प कर लेते हैं फिर हमारी वो इच्छाओं की जो कामनाओं की होती है वो बढ़ जाती है तो उसी से और अधिक दुखी होते हैं एक चिंतित व्यक्ति क्या होता है ना उस चिंता की ही आवृत्ति करता चला जाता है तो बैठे बैठे ही दुखी हो जाता है और अधिक भाव बढ़ जाता है तो वहां यही कारण है निदान नहीं हो पा रहा है ज्ञान के कारण ईश्वर में ये वाला दोष नहीं हो पाता है इसीलिए वो आगे भी दुखी नहीं होगा पहले भी नहीं था वर्तमान में नहीं है और आगे नहीं होगा कभी क्योंकि वो समाधान कर लेता है, ज्ञान उसके पास हो जाता है तो अपने लिए भी यही हेतु बनेगा कि यदि हम ज्ञान करते जाएंगे वस्तुओं का ठीक ठीक चाहे व्यक्ति है वस्तु है कुछ भी है विषय है ठीक ठीक ज्ञान करते जाएंगे तो हम फंसेगे नहीं उसमें बांधेगा नहीं हमको नहीं ज्ञान होगा तो बद जाएंगे पर ये इस दोष से ईश्वर मुक्त है उसमें नहीं आने वाला है तो इस दृष्टि से क्या है वो सबसे बड़ा रहेगा कोई नहीं हो पाएगा दूसरे बड़े होकर भी छोटे हो जाते हैं यहां खतरा रहता है एक बार जीत गए मान लो किसी उसमें दूसरी बार हो सकता है हार जाएंगे चुनाव में ईश्वर नहीं हारेगा वो चुनाव कितना ही होता रहेगा आगे इसका डर नहीं है उसको कभी भी अपने को रहता है अपने को इसीलिए होता है कि अगले विषय का ज्ञान नहीं होता तो खतरा ईश्वर के पास नहीं है इस कारण से भी क्या है वो बड़ा है सभी में प्रविष्ट होने के कारण ये उसको भय नहीं आएगा क्योंकि अप्राप्त से हर समय भय होता है अपने को अज्ञात से से से होता है से होता है भय प्राप्त नहीं उसका समाधान हम कर लिए होते हैं किसी ने किसी तरह से इसके बाद है वो प्रजापति प्रजया समराणा और सोडसी है ईश्वर की विशेषता बताइए कि देखो वो बड़ा कैसे है एक और कारण दिया कि सोलह पदार्थ उसने बनाए हैं। श्री कृष्ण भगवान के बारे में आता है ये सोलह कला संपन्न थे राम में शायद कम थी हाँ राम में बारह या चौदाह है श्री कृष्ण में सोलह कलाए थी पुरुष जो होता है वो संपूर्ण पुरुष थे इसीलिए कहा जाता है में तीन कलाएं। हाँ वो अपूर्ण पुरुष थे तो अब यह के वास्तविक में क्या होता है ये सोलह कलाए किसको कहते हैं बहुत सारे विवाह कर लेना सोलह कला में नहीं आता है श्री कृष्ण की सोलह कलाओं में वो भी एक है तीन सो रानिया कितनी सोलह सो थी हाँ वो भी उनकी कलाओं की एक कला है हाँ राम के पास यही नहीं था उसके पास एक ही था इसलिए उसको कलाओं से कम गिना गया हा तो यहाँ जो कलाओं की गिनती है वो अनुचित है वो वास्तविक कला नहीं वास्तविक कला ये है ईश्वर के पास क्या होती है सोलह कलाएं होती है वास्तविक में सोलह कला संपन्न जो होता है वो ईश्वर होता है वो सोलह कलाएं गिना दी है इसमें कौन कौन सी है कला का मतलब करा करा करा हाँ वो कहते ना कार सेवा सेवा क्या है काम करते हैं। करना करना करना जो होता है ऐसे यहाँ कला का मतलब कला शब्द कला शब्द से ही कला बना हुआ है यानी जो किया गया है बनाया गया है उसको कला कहते है। हैं यहाँ भी कहते कला संकाय है यहाँ भी नाम थोड़ा अलग कर दिया है यहाँ तो कला कहते हैं संगीत को अन्य चीजों को और ये विज्ञान की चीजों को कला बोलते ही नहीं ये उसको अलग कर दिया है वस्तुतः तो तो तो सब करा ही जो चीजें की गई है उसका नाम ही कला है कोई पुरुष या व्यक्ति जिसको करता है वो उसकी कलाएं होती है हाँ रचना रचना रचना उसका एक शब्द ये ले सकते हैं रचना ही कला है तो रचना कहने से क्या होता है ना वस्तु मात्र आ जाती है इसमें लोक में जो अर्थ इसका लिया है वो वस्तु मात्र के लिए है वस्तुता सारे बौद्धिक से लेकर के वस्तु पर्यंत ये चलेगा मानसिक भी तो रचनाएं होती है ना और किसी भी वस्तु का प्रथम निर्माण तो मानसिक ही होता है बौद्धिक ही होता है तो वैसे भी बौद्धिक रचनाएं भी होती है जो कोई संगठन होते हैं ये सब क्या होता है वो मानसिक होता है सारा अपनापन है ये मेरा है आप मेरे नहीं है पराया है ये क्या चीज है हुँ? कोई संबंध जो होते हैं ये क्या होता है वस्तु थोड़े बताइए केवल मन पर टिका होता है दो आपस में साथी हैं मित्र हैं तो क्या है दोनों के खूटे होते हैं क्या मन से ही बंधा होता है ना पति ये पत्नी है बेटा है ये जो जो भी होता है जो माना जाता है ना कि ये मेरा है ये माना हुआ ही तो है और क्या है रस्सी तो नहीं होती ना तो ये बौद्धिक है रचना बुद्धि से बना हुआ है ये पदार्थ व्यवहार चलता है इसके ऊपर बिना इसके नहीं चलेगा तो वास्तविक है ये वास्तविक का मतलब मानसिक है पदार्थ ये वस्तु तत्व तो तो है ये लेकिन मानसिक है ऐसा पदार्थ नहीं है इस तरह का बना हुआ इसलिए रचनाए क्या होती मानसिक भी होती है जितने भी संबंध बनेंगे सभी मानसिक होंगे वो चाहे माता पिता के हैं का है? यानी स्वीकार होता है ना गुरु गुरुशिष्य का है पति पत्नी का है मित्र साथी का है ये और जितने भी बनते हैं जितने भी संबंध बनेंगे सभी मानसिक होंगे मन से हटा दिया तो कुछ नहीं है वो पशु पक्षियों में क्या होता है शारीरिक रूप से तो मां बेटे होते हैं भाई बहन होते हैं लेकिन भेद क्या है मानसिकता नहीं है ना उसमें मनुष्य क्यों कर लेता है व्यवहार क्योंकि वो ज्ञान इसको होता है कि ये मेरी माँ है ये मेरा पिता है ये भाई है बहन है वो नहीं कर सकते इसका इसीलिए सभी उल्टा पुल्टा सब कुछ कर लेते हैं वो उनको कुछ बुरा नहीं लगता है मनुष्य को बुरा लगता है तो कारण तो दोनों यही है ना उत्पन्न तो वो भी अपने उसी माँ बाप से होते बकरी होती है वो उसका छोटा बच्चा के पास रख दो घास तो खा जाएगी उसकी वो नहीं छोड़ती है उसको पर रक्षा करती है पर घास खा जाएगी उसकी उसके सामने नहीं छोड़ेगी इसके लिए रख देते हैं मनुष्य ऐसा तोड़े करेगा अपने बच्चे का खाना नहीं खाएगी माता या पिता जो होगा बड़ा व्यक्ति नहीं खाता है।, करके को है लाके खिलाती है लेकिन दूसरी जगह देखेंगे तो खा जाएगी वो पहले दूध रख दो तो चुहा तो मार के जब लाएगी तो नहीं खाएगी वैसे रखा होगा तो दोनों साथ में तो खा जाएगी मतलब ये सारा कुछ क्या होता है ना मानसिकता पर टिका हुआ है उनके पास ये मानसिकता नहीं होती है इसीलिए संबंध तो बराबर है दोनों के वो भी जन्मे दो कुत्ते होते हैं आपस में भाई होते हैं ना और मनुष्य भी भाई होता है भाई माता पिता से ही तो जन्मे हो तो आपस जो मनुष्य भाई जैसे व्यवहार कर लेते हैं वो करते हैं क्या तो न, क्यों नहीं करते हैं तो शारीरिक कारण नहीं हुआ ना व्यक्ति तो समझता है मनुष्य समझता है इसको वो नहीं समझते हैं तो ये जो रचना ये जो आधार है ये मानसिक है इसको कहते हैं ज्ञान पर चलता है ये इसलिए मानसिक भी रचना होती है बौद्धिक भी रचना होती है तो इन कलाओं में क्या है कुछ बौद्धिक है और कुछ द्रव्य मात्र वाला भी है तो ईश्वर की जो रचनाएं होती है दोनों तरह की होती है इसमें पहली रचना क्या है देखो विचार है ईश्वर क्या करता है विचार करता है कोई भी काम करने से पहले हम पहले सोचते हैं उसके बारे में हर काम जितना भी बाहर हुआ है ना वो पहले मन में होता है मन में अगर नहीं हुआ तो बाहर आ नहीं सकता है वो नक्शा बनाते हैं जो कुछ करते हैं पहले मन में करते हैं जो कुछ करना होता है सोचते हैं पहले उसकी योजना बनाते हैं योजना बनाने के बाद वो क्रियान्वित करते हैं तब होता है नहीं तो फिर विसंगति हो जाती है इस कारण से क्या है विचार करना भी एक कला है अब इसके विस्तार बहुत बड़े हैं कि कैसे कैसे विचार करना चाहिए किन किन क्षेत्रों में योगाभ्यास के क्षेत्र में होगा बाहर के व्यापार के क्षेत्र में होगा सभी के अलग अलग विचार होते हैं करने के ढंग वो सिद्धांतों पर काम करता है लेकिन यहाँ उतना नहीं हो पाएगा अभी तो एक क्षण ये जो विचार करना है ये भी एक कला है सभी व्यक्ति को नहीं आता है ईश्वर को जितना आएगा सबको नहीं आएगा तो विचार करना भी एक रचना है उसकी कला है ऐसे प्राण प्राण क्या है ये जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका होता है ये भी एक रचना है नहीं वैसे ये वायव्य पदार्थ है वायु की तरह है ये सीधी वायु नहीं है ये बायू। ना वायु सीधी नहीं है ये हाँ लेकिन ये भौतिक है प्राकृतिक है ये प्राण की रचना करना हाँ सर स्तर से बना हुआ है ये क्योंकि भौतिक होता है ये निकलता है आना जाना होता है इसका मतलब व्यापक पदार्थ नहीं है ये तो आना जाना तो केवल प्रकृति का ही होगा ना जीवात्मा से अलग और कोई चीज तो है नहीं तीन ही तो पदार्थ हैं ईश्वर जी प्रकृति हैं तो जीव तो है नहीं प्राण ईश्वर भी नहीं है तो परिशेष से क्या होगा प्रकृति है और वैसे भी आता जाता है प्राण निकल गया बोलते हैं वो आत्मा के साथ रहता है ये यद्यपिये हाँ मतलब ये जब क्या कहते हैं इसको सूक्ष्म शरीर जब जीवात्मा से जुड़ता है तभी तो प्राण जुड़ता है उससे पहले बाहर रहता है ये सूक्ष्म शरीर के साथ रहेगा प्राण जब बाहर जाता है इससे स्थूल शरीर को छोड़ता है तो कहते हैं प्राण निकल गया प्राण नहीं बचता है तो स्थूल शरीर से भिन्न है लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न है रहता है उसके साथ है सूक्ष्म शरीर का भी वहन करता है ये तो वो भी एक क्या है रचना है इसकी सांख्य में वैसे नहीं आता है ये थोड़ा सा नाम आया है इसका प्राण का जैसे काल को दिशा को सांख्य ने कहा है कि समझ लेना है ही से हाँ तो उसने सीधी रचना नहीं बताई है सत्र वो जो पद चौबीस पदार्थ गिना है ना उसमें दिशा काल आदि को नहीं गिनाया उसने ऐसे प्राण को भी नहीं गिनाया है तो उसमें नहीं आता है ये शतपथ ब्राह्मण आदि में आते हैं वायु जैसा है ये, वायु भी नहीं है वायु अहंकार के बाद तनमात्रा तनमात्रा के बाद ये बनते हैं प्राण पहले बन जाता है इससे, वो जो से पहले सूक्ष्म शरीर और बना है ना मन बुद्धि आदि उसके साथ रहते हैं ये इसी प्राण के कारण क्या होता है ना सारा व्यापार होता है शरीर में भी जो व्यापार करते हैं ना मन जैसे जो करता है सब प्राण के माध्यम से करता है मन तो जैसे कि एक देशीय एक छोटा सा पदार्थ है एक, एक जगह कहीं है और हमको पीड़ा होती है यहाँ पर तीन लग कुछ लगता है कांटा लगता है तो दुख होता है ना यहाँ पर तो अब मन तो वहां है और पीड़ा यहाँ हो रही है तो इसमें से हमारी कोई इंद्रिय दुख को नहीं पकड़ती है जो दुख होता है वो स्पर्श इंद्रिय का विषय नहीं है और किसी का भी से नहीं है वो मन केवल पकड़ता है और मन एक देशी यहां से दूर है तो कोई साधन तो चाहिए ना इसको बिना माध्यम के कैसे पकड़ेगा यहाँ पर हो रहा है तो माध्यम प्राणी होता है इन पांच इंद्रियों से अलग है ये लेकिन पूरे शरीर के साथ मन का और आत्मा का जो संबंध कराता है वो प्राण कराता है नहीं वो दस वाला जो प्राण है वो है वो ये दस वाले से भी अलग है हाँ, उस दस के कार्य व्यवस्थित है जो प्राण है अपान है वो नाभि से नीचे ही रहेगा ऊपर नहीं जाएगा उदान है वो नाभि से ऊपर रहेगा नीचे नहीं जाएगा लेकिन ये वाला प्राण सब जगह जाता है पूरे शरीर में होता है जैसे व्याहन है ना ब्यान पूरे शरीर में व्यापक है ऐसे ही लेकिन वो सुख दुख नहीं पकड़ाता है ऐसे ये एक और पदार्थ हो जाता है तो इसकी भी रचना की बहुत महत्वपूर्ण इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं है प्राण ही जीवन कह देते हैं ना प्राण निकल गया सब निकल गया अर्थात तो प्राण जीवन है एक पर्याय समझिए लेकिन ये क्या है ईश्वर द्वारा रचित पदार्थ है अब इससे ये, ये महत्व तो पता चलता है ईश्वर का कि अगर प्राण मान लो नहीं दे हमको तो क्या होता अपना अस्तित्व तो नहीं है प्राण के कारण ही अस्तित्व है तो एक तरह से ईश्वर ने हमको हमारा अस्तित्व दिया है उसके बिना यह बना नहीं सकता कोई नहीं हाँ, प्राणों का प्राण कहा है वो प्राण देने वाला है वो हमको सबसे प्रिय वस्तु जो संसार में या है, जीवन में है ना वो प्राण है इससे बढ़कर कुछ नहीं है लेकिन इस सबसे अमूल्य वस्तु को भी देने वाला वही है तो वो कितना बड़ा होगा फिर इससे अपने आप बढ़ के हो जाता है वो तो प्राण की एक रचना में आ जाती है ये श्रद्धा इसी प्रकार श्रद्धा भी ये क्या है ये भी मानसिक है मानसिकता है कि कोई भी पदार्थ ठीक है ये जो भावना है ना ये श्रद्धा है सत्य को धारण करना यानी ये पदार्थ ऐसा ही होगा ऐसा मतलब ठीक तो उस ठीक को धारण करना क्या होता है जो जानना होता है भावना जो है एक ये श्रद्धा है और ये एक रचित पदार्थ है रचित इसीलिए कि मनुष्य में होता है सभी में नहीं होता है पशुओं में नहीं होगा नहीं मानसिक मतलब वो उसकी है मन की एक ऐसी स्थिति बनती है इसमें अवस्था है इस ढंग से बनाया उसमें कि सत्य को पकड़ने लगेगा वो अब जैसे आपको पता लगे ना कि ये ठीक नहीं है तो छोड़ देते हैं ना उसको तो उसका रूप दे के थोड़े छोड़ते हैं वो निर्णय लेते हैं कि अब नहीं लेना इसको तो ये निर्णय हम नहीं कर सकते यह बनाई हुई अवस्था है जैसे उत्तर पुस्तिका होती है ना वो गणित के होते हैं तो इधर तो प्रश्न रखा होता है उधर उत्तर लिखा होता है तो उत्तर से मिला लेते हैं ना फिर कि ये ऐसा ठीक है हमने कर दिया ऐसे इसमें भी होता है उत्तर की तरफ वो बैठाया हुआ है मन के अंदर कि ये चीज ठीक है ये चीज ठीक नहीं है ये ईश्वर ने बैठा रखा है इसलिए जो कोई पाप करता है या न करता है छल कपट करता है एक छोटा बच्चा भी जानता है बुरा है उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है अंदर से होता है कि ये गलत है नहीं करना है बाद में दुर्बुद्धि के कारण करते हैं उसको वो अलग हो जाती है लेकिन पहले से होता है ये कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है तो ये ईश्वर के द्वारा रखा हुआ है मन में वो बना के रख दिया है उसने इसी से हम केवल वो तुलना कर लेते हैं जिस चीज को आप मन में अच्छे मान रहे हैं पहले से और वही चीज बाद में भी सिद्ध हो गई कि अच्छी होती है तुलना करने के बाद अब निश्चिंतता हो जाएगी अब चंचलता नहीं रहेगी मन में लेकिन दोनों नहीं मिल रहा है तो बनी रहेगी चंचलता जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते हैं तो जब तक बातचीत नहीं करते उससे मिलते नहीं है तो तब तक वो निश्चिंता नहीं आती है ना ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि कुछ न कुछ मान्यता हमारी रहती है पहले से और उस मान्यता के अनुकूल अगर व्यक्ति मिल गया तो निश्चि हो जाते हैं नहीं मिलता है तो खटपट बनी रहती है तो यह पहले से बैठा होता है जैसे व्यक्ति के बारे में कुछ कल्पनाएं हमने कर रखी है ऐसे तो संपूर्ण पदार्थ के बारे में कि आप पाप है पुण्य है अन्याय है सभी के लिए ईश्वर ने रख दिया है मन में ये उसी से हम तुलना करते हैं यह ठीक हो गया हाँ ठीक हो गया निर्वयता हो जाएगी ये एक रचना है श्रद्धा ऐसे आकाश आकाश आकाशवायु अग्नि ये तो यही वाले हैं जल पृथ्वी इंद्रिय ये सब प्रसिद्ध पदार्थ हैं ये ये सब की रचना ईश्वर ने ही की है मन अन्न अन्न ये जो खाते हैं है। ये भी इससे जो बनता है पराक्रम मेरी ही पराक्रम है ये तप तप अर्था धर्मानुष्ठान धर्मानुष्ठान की व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है हमारे पास कोई भी साधन हो जाता है तो उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन हर चीज के लिए क्या है नियम बना हुआ है ये चीज करना है और ये चीज नहीं करना है करने से क्या होता है जैसे आप हवन करते हैं इसी में आ जाता है ये लकड़ी जला दो डाल दो उसमें अग्नि में घी डाल दो तो जल जाएगा ना वो अभी फिर भी लेकिन फिर भी कहा गया क्योंकि इसके बाद ये करो मंत्र पढ़ो पढ़ो मन पढ़ने के बाद आहुति दो सब कुछ एक साथ भी तो डाल सकते हैं ना बिना आजमन भी डाल सकते हैं अवन कर लो फिर आजमन कर लो तो क्या अंतर पड़ता है पानी खट्टा तो नहीं हो जाएगा ना फिर भी नियम क्यों बनाया गया इसलिए नियम बनाया गया कि धर्म है ऐसा यानी इसको इस बार करने से क्या होता है कि सुख दुख पर निर्भर करता है ऐसे ही धर्म जितने भी कर्म होते हैं हमारे व्यवहार के होते हैं सभी कुछ नियत किए गए हैं कि ये करना है ये नहीं करना है तो धर्मानुसार यानी नियत विधान के अनुसार यदि करते हैं यानि इसके पीछे मूल है कि व्यापकता हर कोई व्यवहार करेगा ना तो दूसरे भी अपना अपना करने लग जाएगा तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा लेकिन जब नियम से अनु करते हैं तो व्यस्तता नहीं होती है तो जो व्यवस्था बनाने वाले है ना संपूर्ण को विश्व को जो जानता है तो उस समग्र दृष्टि को रखते हुए उसने एक नियम बनाया है वस्तुता तो तो वही धर्म है और कुछ धर्म नहीं होता है यहाँ दस लोग रहते हैं तो एक नियम बनाते हैं वो दस को देख के यदि बनाया हुआ है तो उसका आचरण करने पर अब अव्यवस्था नहीं होगी लेकिन दस को नहीं देख के किया गया है एक ही को करेंगे तो झट अव्यवस्था हो जाएगी तो जैसे इसको नियम कह देते हैं यहाँ समाज में राष्ट्र में कानून कह देते हैं तो जो यहाँ समाज का नियम है राष्ट्र का कानून है धर्म यही चीज है बल्कि केवल इतना ही है कि ईश्वर ने सभी को देख करके संतुलन के कारण ऐसा बना दिया तो वही धर्म हो जाता है पाप पुण्य उसी से हो जाता है तो एक व्यापक आश्रय के कारण वो करना और नहीं करना यह नियम बन जाता है तो चूंकि सर्वज होने के कारण वो सारा जानता है इसलिए सभी धर्म क्या है धर्म पूरा नहीं समझ पाते क्योंकि उसका जो आश्रय लिया गया है ना जिसको देख के बनाया गया वो सारा हम नहीं जान पाते इसलिए उसका निर्णय नहीं हो पाता है अपने को तो उसके लिए सीधे होता है वह वेद में कहा है वेद से हम जानते हैं कि ईश्वर ने किया है वेद को और ईश्वर सभी को जानता है तो उसने देख करके किया होगा ऐसे हमको भी सब प्रमाण पर मान लेना पड़ता है तो धर्म सीधे सीधे समझ में नहीं आएगा वैसे क्योंकि उसका जो आश्रय है वो सभी हम नहीं देख देख सकेंगे तो कभी पूरा नहीं आएगा समझ में इसलिए हर समय धर्म के लिए प्रमाण होता है वेद वो श्लोक आया है ना हाँ प्रमाणम परम श्रुति जितने भी धर्मादि कार्य है पाप क्या है पुण्य क्या है न्याय क्या है अन्याय यहाँ से नहीं होगा इसका निर्धारण कभी नहीं होगा क्योंकि इसकी जो व्यापकता है ना जो नियम बनाया है इसका वो जितने को देखा उसको हम नहीं देख सकते इसलिए इसका निर्णय हम नहीं करेंगे हर समय वेद से ही होगा तो ये भी एक क्या है रचना है धर्मानुष्ठान तप मंत्र मंत्र का मतलब ये वेद विद्या यदि भी इसको कहा जाता है कि नित्य है ये तो ज्ञान के रूप में ईश्वर में तो नित्य है जितना भी वेद है ये ज्ञान के रूप में शब्द के रूप में अर्थ के रूप में जिस संबंध के रूप में सब कुछ ज्ञान के रूप में है ईश्वर में नित्य है लेकिन हमारे अंदर तो करता है ना उत्पन्न जो कुछ तो हम बोल रहे हैं अभी ये शब्द तो ये शब्द जिह्वा आदि के कारण उत्पन्न होता है ना ये तो इसका भी एक ज्ञान है पशु पक्षी नहीं उत्पन्न कर सकते इस शब्द को क्यों नहीं कर सकते उनकी कंठादि की रचना नहीं की ईश्वर ने ऐसी किस शब्द का उच्चारण कैसे होना है ईश्वर को पता है इस कारण से वैसे ही कंठादि की रचना उसने कर दी तब हम उच्चारण कर पाते नहीं तो उच्चारण नहीं करते अभी भी जीव में गड़बड़ कर दो कुछ मतलब तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे सभी देशों के लोग सभी शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं अपने क्षेत्रों में भी ऐसा मिल जाएगा सभी बचपन से अगर नहीं किया करता है ना अभ्यास तो जीव ऐसी हो जाती है वो उच्चारण ही नहीं, नहीं कर पाती है अनपढ़ व्यक्ति सारे शब्दों को नहीं पढ़ पाता है उच्चारण नहीं होता उससे हम भी नहीं सीखे उच्चारण तो नहीं होगा अब मंत्र पाठ देखिए गुरुकुल का जो ब्रह्मचारी होता है और बाहर का जो होता है वो सीधे पता लग जाएगा बैठेगा ना उच्चारण करेगा तो जो विद्वान होते हैं बहुत सारे जो आर्य समाज के भी है मंत्र कौन बोल रहा है तो पता लग जाएगा ये गुरुकुल का है या बाहर का है क्योंकि जो उसमें अभ्यास जैसे किया है ना बाहर वाले का नहीं होता है अभ्यास उतना तो इसलिए होगी जीवा नहीं बन पाई वैसी नहीं अभ्यास करने के कारण तो ऐसे ही इन पशु पक्षी आदि की भी उतनी भी नहीं व्यवस्था है इसमें ये उच्चारण कभी कर ही नहीं पाएंगे मैना आदि को बोलते हैं हैं ये बोलते है स्पष्ट नहीं बोल सकते जैसे आदमी बोल लेता है ये कभी नहीं बोलेंगे तोता भी इतना नहीं बोलेगा कि आपको समझ में आए कौन सा मंत्र पड़ रहा है ये आप अनुमान तो थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे आपको भी याद है ना तो वो तो जो मन में होता है वो तो दूसरे से भी लगा लेते हैं वो खटखट -खट करता रहेगा तो आपको लगेगा यही बोल रहा है ये इंजन बोलता है तो सारे शब्द बोल लेते हैं वो तो वो तो अपने मन में होता है वैसे जो अनजान व्यक्ति जैसे किसी के शब्द को सुन करके जान लेता है कि ये बोला ऐसे इनसे नहीं पता लगेगा तो शब्दों के उच्चारण आदि की भी क्या है ये ईश्वर ने रचना ऐसी की है तो मंत्र की भी क्या है रचना है इस प्रकार से ये मंत्र इस माध्यम से इस यंत्र से ऐसा बोला जाएगा ऐसे उसने रचना की है वैसे ज्ञान के रूप में नित्य होता है ईश्वर इस इसकी रचना नहीं करता है दूसरे संप्रदायों में वेद को इसीलिए ईश्वर इस से काट दिया ईश्वर वेद तो नित्य है तो ईश्वर इस उसकी उत्पत्ति कैसे करेगा नित्य पदार्थों की उत्पत्ति तो होती नहीं है इसलिए ईश्वर इस ने वेद नहीं बनाया लेकिन ये ऐसा नहीं है लोक में जो वेद हमको प्राप्त नहीं वस्तुतः ईश्वर की रचना है वो ईश्वर वो ये नैमितिक है ये नित्य नहीं है यहां जो वेद हमको उपलब्ध है ये अनित्य है सारे वेद पाठी अगर मर जाए ना तो कल को वेद नहीं रहेगा यहां अगर नित्य होता तो नहीं अक्सर माप्त होना चाहिए था पर यह समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे अभी वेद रटने वाले या पढ़ने वाले समाप्त हो जाएंगे तो कल को समाप्त हो जाएगा नहीं रहेगा ये तो अनित्य होने के कारण ही होगा ना तो लोक में जो वेद हमको प्राप्त है वो नित्य नहीं है वो ईश्वर की रचना ही है वस्तुतः संबंध किया है ईश्वर ने हमारे साथ उस जन का वो चार ऋषियों को पहले करता है तब वेद प्रकट होता है यहाँ पर इस कारण से ये भी ईश्वर की एक वेद विद्या जो है रचना है उसकी कला है कर्म कर्म भी ईश्वर की एक कला है यानी कर्म हम करेंगे ऐसे साधन हमारे पास हो तो कर पाएंगे नहीं तो नहीं देखते गिलहरी को देखा है ना थोड़ी थोड़े चल करके कैसे बैठती हो थोड़ी दूर चलती है फिर बैठती है नहीं, बैठने की इच्छा उनकी भी होती है ऐसे सीधा बैठे लेकिन वो बैठ नहीं सकते कुत्ता बैठता है थोड़ा ही बैठ पाता है वो इच्छा तो उसकी भी होती आसन लगा के बैठे लेकिन वो बैठ नहीं सकता आसन लगा के केवल हम ही बैठ सकते हैं ऐसा इसलिए कि हमारी रचना ऐसी की सर ने हमारी शरीर की रचना इस प्रकार कर दी कि हम बैठ कर ऐसे बैठ सकते हैं ऐसे खड़े होके चल सकते हैं वो लोग भी खड़े होके चलना चाहते है लेकिन उनकी कमर में दर्द हो जाती है पीड़ा इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आंख जितनी नीचे रहेगी ना उतनी कम देखती है रास्ता उतना कम दिखता है जितनी ऊपर रहती उतना अधिक दिखता है रास्ता तो सुख होता है इससे तो आंख की भी ऊंचाई नीचाई में सुख दुख का संबंध है इसलिए उनकी भी इच्छा होगी सभी की सांप आदि जो नीचे चलते हैं ना उनको बहुत दुख होता है इसलिए वो खड़े होकर के फिर देखते हैं तो सीधी सी बात है वो सीधे में नहीं देख पाते हैं तो उनका दुख बंधा हुआ है बिल्कुल सुख नहीं प्राप्त कर सकते लेकिन हमारा ये ऐसी स्थिति है कि हम खड़े होकर देखते हैं उससे कई गुना सुख हमारा ये है सुख की अवस्था ये है तो ये भी क्या है ईश्वर की एक कला है कर भी प्रकार से कर जाते हैं और लोकलोकान्त जो पृथ्वी आदि है ये सभी ये सबके सब, सब सोलह कलाएं है ये सब ईश्वर की रचना है तो ये सभी के सभी ईश्वर के हैं अपने नहीं है बनाया जिसने वही होगा ना जो निर्माण करता है वस्तु का पहला करता होता है वो उसकी वस्तु होती है दे देगा तो अब भले नहीं रहेगा लेकिन पहला वस्तु का स्वामी वही होता है जो बनाता है उसको पहला निर्माता स्वामी होता है भी तो की कल्पना है, अच्छा है। तो तो हाँ, तो तो अकबर के भी थी वो इसीलिए उनको करना पड़ता है सारा का सारा बैठता है तो है संगत नहीं होता है वैसे भागवत की कल्पना है पुराणों की कल्पनाएं हैं वैसे महाभारत नहीं स्वीकार करता ऐसा तो वो तो बाकी वास्तविकता में कला है सोलह कला है यही होती है ईश्वर में होती है ये हमको मंत्र से जानना चाहिए